श्री चैतन्य महाप्रभु २४ वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहे ये न्याय के बड़े पंडित थे इन्होंने न्यायशास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा था जिसे देखकर इनके एक मित्र को बड़ी ईर्ष्या हुई क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा इस पर श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया कैसा अपूर्व त्याग है एक पत्नी का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह भी किया था परंतु कहते हैं इनका अपनी पत्नियों के प्रति सदा पवित्र भाव रहा 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसी को सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे इसीलिए इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से मना किया था इनके जीवन में कई अलौकिक घटनाएं हुई जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं और जिनसे इनका ईश्वरत्व तो प्रकट होता है इन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्वरूप का दर्शन कराया था तथा नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख चक्र गदा पद्म धनुष तथा मुरली लिए हुए षुज नारायण के रूप में दूसरी बार दो हाथों में मुरली और दो हाथों में शंख चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में और तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया था इनकी माता सची देवी ने इनके अभिन्न हृदय श्री नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा था गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा के युगल रूप में प्रकट हुए जिसे देखकर राय रामानंद अपने शरीर को नहीं संभाल सके और मूर्छित होकर गिर पड़े अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलाचल में रहते थे एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए उस समय इनके शरीर के जोड़ खुल गए जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए एक दिन इनके अवयव कछुए के अवयवों की भांति सिकुड़ गए और ये मिट्टी के लोधे के समान पृथ्वी पर पड़े रहे इसके अतिरिक्त इन्होंने कई साधारण चमत्कार भी दिखलाए उदाहरणतः श्री चैतन्य चैतामृत में लिखा है कि इन्होंने कई कोढ़ियों और अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरी सरकार ठाकुर के गांव श्रीखंड में पहुँचे तो नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता हुई इन्होंने उस समय एक सरोवर के जल को सहद के रूप में पलट दिया जिससे आज तक वह तालाब मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है इनके उपदेशों और चरित्रों का प्रभाव आज भी लोगों पर खूब है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान अनुयायियों के नाम ये हैं श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत प्रभु राय रामानंद श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी रघुनाथ भट्ट श्री जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट रघुनाथ दास हरिदास साधु और नरहरि सरकार ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन वृत्तांत को पूर्ण करने के लिए उनके प्रधान प्रधान अनुयायियों के संबंध में भी कुछ निवेदन करना आवश्यक है श्री नित्यानंद प्रभु इनका जन्म सन चौदह सौ ईस्वी में वीरभूमि जिले के एक चक्रा नामक ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम हराई पंडित और माता का नाम पद्मावती था इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में माधवेन्द्रपुरी नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ले ली बहुत दिनों तक तीर्थों में भ्रमण करते करते इनकी नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई और उसी समय से ये उनके प्रधान अनुयायी हो गए और भगवन नाम एवं भगवत भक्ति के प्रचार में इन्होंने उनकी बड़ी सहायता की आगे चलकर इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से पुनः पुनःगृहस्थाश्रम स्वीकार किया इनकी पत्नी का नाम जाह्नवी देवी था श्री अद्वैत प्रभु ये नदिया जिले के शांतिपुर नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे ये श्री चैतन्य महाप्रभु से 33 वर्ष बड़े थे इन्हीं को अद्वितीय भक्ति के प्रभाव से श्री चैतन्य का आविर्भाव हुआ